अर्थ हे अनेक बलो से युक्त जल से धोया जाने वाला गो दुग्ध से मिलाया जाने वाला वह बलवान सोम छाना जाता है अर्थ हे सोम ऋतजो द्वारा नियम में रखा गया पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया तू इंद्र के पेट में भर जा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 अर्थ हे सोम जल धारण करने वाले अंतरिक्ष में अपनी शक्ति से तूने सूर्य को उत्पन्न किया स्तुति करने वालों को गाय देने की बुद्धि से तू प्रगति वाला हुआ है अर्थ हे अमृत रूपी सोम सत्य एवं मंगल कारक पानी को धारण करने वाले अंतरिक्ष में सूर्य को मानव के लिए उत्पन्न किया देवों की सेवा के तू युद्ध के लिए सीधे ही सदैव सदा जाता है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 या सोम हजारों धाराओं से युक्त पवित्र शुद्ध किया हुआ असीम सामर्थ्य वाला वर्णीय रूप वाला तेजस्वी तथा चरणशील सोम मेष लोम में छन्नी से शिशु की भात क्रीड़ा करता हुआ कलश में भरता है अर्थ यह चननी से शुद्ध किया मधुरता युक्त यग्य युक्त चरणशील सुखद रसधारा स्तंग अन्य दाता धन दाता तथा आयुबल दाता तेजस्वी सोम इंद्र के लिए बहता है।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 अर्थ ही सोम तूने पणियों से उस धन को प्राप्त किया यज्ञ के आधारभूत जलों से अपने यज्ञ के स्थान में श्रेष्ठ प्रकार से तू शुद्ध होता है दूर से वह सामगान सुनने में आता है यहां यज्ञ करने वाले यजमान आनंदित हुए दिखते हैं तीन स्थान पर प्रकाशितने वाले तेजों से चमकने वाला सोम अन्न देता है निश्चय से अन्न देता है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 नाना भिन्न कार्य करने वाले हैं जिस प्रकार गोपालक गौवों के पीछे रहते हैं उसी प्रकार हम भी धन की कामना करते हुए तुम्हारी सेवा करते हैं हे सोम इंद्र के लिए प्रवाहित होओ अर्थ भार वहन करने वाला घोड़ा सुख से चलने योग्य कल्याणकर रथ को इच्छा करता है मित्र सुहृद परस्पर हासपरिहास की कामना करता है तथा पुरुष का जननेन्द्रिय रोमो वाला भेद स्त्री के अंग की इच्छा करता है मेंढक जल में तालाब की कामना करता है मैं सोम का श्रवण चाहता हूं हे सोम तुम इंद्र के लिए श्रवित हो त्रयो दशोत्तर शततम सुक्तम अर्थ अपने में महान बल धारण करता हुआ तथा महान पराक्रम करने वाला वितरहन्ता इंद्र कुरुक्षेत्र के पास वाले सरिरावत सरोवर में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 पवित्र वेद मंत्रों से तथा सत्य नियमों का पालन करने वाले ऋषियों ने श्रद्धा एवं तप से युक्त होकर तुझे स्तुवित किया इससे तू हारजीक देश जास नदी के पास का प्रदेश से आकर चरित होवो हे तेजस्वी सोम इंद्र के लिए प्रवाहित होवो